भाई आपने भी तो कहा था तो करके तो फिर क्यों उसको नहीं मान रहे हो तो सिद्धांत है ना नित्य में आदि मान हम तो नित्य ही भी मान रहे हैं नित्य ही अश्रुद्धित्वि को भी मान रहे हैं हमने तो उसका पाक्ष कहा ही नहीं तो आपका मत था उसका हमने उस समय अनुमोदन किया कर्णा के द्वारा हमारा सिद्धांत था हमारा सिद्धांत नहीं स्रोत श्रद्धा प्रलोक इत्या श्रद्धा है क्योंकि स्पष्ट श्रद्धि श्रोता का जो श्रुतित्व है उसके ऊपर लोग कभी नहीं होता श्रोतृत्व और तदभाव दोनों श्रुतियों के द्वारा श्रोता प्रतीत होता है को कथन करते हुए आप श्रुतियों का संकोच करें ये नहीं हो सकता नित्यमेव नित्यमे में श्रोता देपगमान पूर्व पक्षी कहता है एवं तो नित्यमेव में श्रोत में प्रत्यक्ष वृद्धा युगपत ज्ञानोत्पत्ति अज्ञान अभावन कल्पित सब पूर्व पक्षी कहने लगा महाराज जी नित्य श्रुतित्व आदि है फिर क्यों कभी सुनाई देता कभी नहीं सुनाई देता तो होता नित्यित्व तो है नित्य जो तो तो है मंत्रित्व है सब नित्य ही है फिर विभवत सारा ज्ञान होना चाहिए ना ये नित्य में और श्रुतवादी अभिगम इस प्रकार से यदि आप मान लो नित्य श्रुतित्व आदि को स्वीकार करोगे फिर तो वह प्रत्यक्ष मृत्यु हो जाएगा क्यों प्रत्यक्ष ज्ञानोत्पत्ति और अज्ञान ज्ञान-उत्पत्ति और ज्ञान भाव दोनों ही माननी पड़ जाएगी आत्मा में ये सबसे भारी दोष है भाव भाव दोनों एक कालावच्छेदन एक कार्यकरण में एक ही वस्तु का हो नहीं सकता श्रोतृत्व उसी काल उसी आत्मा में और अश्रुत भी है दोनों के तरह धर्मो को एक धर्मी में एक कालावचन एक देशावच्छेदना नहीं माना जा सकता असंभव है तच्छा अनिष्टम वही कहे इसलिए क्यों वह अत्यंत अनिष्ट मामला है अच्छा अनिष्टम नहीं कहना आप इसलिए कहे हो नक्ष विरोध जाना तो उसको नहीं कह सकते आप सिद्धांति कहता है न उभयोष पत्ती राहते क्यों देखो न उभयोष पत्ति है उभय पद युगप और अज्ञान अभाव दोनों कहा ना उसने ज्ञानोत्पत्ति भी रहेगी और अज्ञान का अभाव भी लेना युगपत हो जाए ये जो दोष है वो नहीं दे सकते एक बार ज्ञानोत्पत्ति अज्ञान अभाव दोष से अज्ञान का भाव भी लेना ज्ञानोत्पत्ति और अज्ञान का अभाव ये दोनों के दोनों आत्मा में कल्पना करना पड़ेगा यह दो प्रत्यक्ष वृद्ध ये ये नहीं सकते ये दोनों ही दोष नहीं आ सकता क्यों कहते कि न संभव है दोनों दोष की उपत्ति संभव नहीं है कथम और पक्ष कहेगा नित्य है तो उभयोष होनी चाहिए ज्ञान उत्पत्ति है तो अज्ञान का बात लेकिन ऐसा नहीं होता तब नोष कदम श्रुतिया धनवत्व श्रुत है तब कहते कि भाई देखो आत्मस्वरभूत तो जो साक्षी रूप श्रुति है उसको लेकर कर्म नित्यत्व तो दे नहीं और वृत्ति रूप जो कादाचित श्रुति है उसको लेकर हम क्या करना है आपको उक्त दोष आ जाएगा पंक्ति आत्मस्वरूप रूप श्रुत्यादे नित्यत्वी वृत्तिरूप का श्रुत्या उक्त दोषा भाव परिहर नित्य श्रोतृत्वादिगम दर्शी क्योंकि क्या होता है आत्मसुता तो कौन सा है उसमें एक श्रोतित्व जो हम मान रहे हैं वो नित्य है जो साक्षी रूप से स्वीकृत है सभी का साक्षी है सकल ज्ञानों का जो साक्षी होता है उस साक्षी में जो श्रोतृत्व आ जाता है वो नित्य ही होता है और वृत्तिरूप जो का आपके अंदर तो वो जो है ना उसी को लेकर कहा जाता है वहाँ पर अनित्यता है पक्ष भी है इसलिए कोई दोष नहीं है मूर्ता नाम चक्षरादिनाम दृष्टिया संयोग जवाब देते हैं क्योंकि जो है जो श्रुत्यादि श्रोत्रजन वृत्ति दोनों में अंतर क्या है श्रोतजन्य जो साक्षी रूपा श्रुति श्रोत्रजन जो श्रोतजन वृत्ति है उस वृत्ति का कौन क्या साक्ष्य साक्ष भावना प्रकाशित कर रहा है वो जो साक्षी रूपी श्रुति है वो बड़े है लेकिन उसी के वजह से आपको ये हो रहा है यदि वो नित्य श्रुति नहीं होता नित्य मनता नहीं होता तो ये मालूम भी नहीं होता कि एक का नाव चेक एक ही ज्ञान पैदा वृत्ति से ये नहीं हो रहा है इसके आधार पर अगर जो मन का अनुमान किया है ना? वो मन का जो अनुमान का कारण क्या है साक्षी। ये साक्षी है यदि साक्षी ना हो भी जब वहा तो मन के अनुमान भी नहीं कर सकेगी आप मन की अस्तित्व को स्वीकृति कौन देगा साक्षी के कारण सही है क्यूँकी नित्य मंत्रित्व तो जो चीज है वही इस बात का मनन कर पाया इस बात की जो युगपत ज्ञान नहीं हो रहा है इस कारण जरूर कोई ना कोई वृत्ति का जो जनक बीच में है यदि चक्षु भी है आपका गोलक भी है इधर अंतकरण भी बैठा हुआ है फिर भी जो है ज्ञान युगपत नहीं हो रहा है ये कौन जान रहा है इस बात को मन नहीं साक्षी जान रहा है और वही साक्षी इस मन का अनुमान कर रहा है इस कारण कौन वृत्तिया है वृत्ति कौन बगर अंत के द्वारा चक्षुराधी बाहर ला रहा है और मन ही ला रहा है अच्छा मन का अनुमान करने के पीछे वह साक्षी में नित्य श्रुतित्व आदि को स्वीकार नहीं करोगे तो व्यवस्था ही नहीं बन सकता इसलिए कहते हैं तर्वात ये श्रोतृत्वादी त्रोता मंत्र इत्यादि न श्रोते अनित नाम मूर्ता नाम चक्षुरादि नाम अनित्य जो और मूर्त हैं जो चक्षरादि इनके द्वारा दृष्टि आदि जो हो रहे हैं वो भी अनितम क्यों संयोग वियोग धर्मी वाला होने से था अग्निर्वलम धना संयोग अग्नि का एक मूल स्वरूप है वो क्या है स्वयं उसके अंदर क्या रहता है ज्वलनत्व दहाकत्व नित्य है उस स्वरूप है है यानी इन दूसरे तरफ जब कड़कड़ी कट जलता है तब आपको जो हाथ चला रहा है वो जो दहाकत्व है वो जलनी दोनों में अंतर अग्नि का स्वरूपा दहाकत सुनि है लकड़ी में पुस्तक में सब में अग्नि है ना कि नहीं है इनमें अव्यक्त है इस समय भी भी अग्नि का स्वरूप है या नहीं यहाँ दहाकत्व या नहीं है स्वरूप तो में दाह प्रकाशकत्व भी है सब है उष्णत्व भी है उसमें लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं है वो तो नित्य मानने हो गए यह भी मानते उसके जो हो नित्य है ना नीतिगत नित्य मानितगत नित्य में उसने व्यवस्था दिया इसलिए उसका जो रूप मानना पड़ा एक नित्य एक अनित और से पाकज और अपाकज व्यवस्था आदि और अन्यत्र अन्य कह दिया नहीं। और परमाणु में नित्य ही होता है मान लिया इस से क्यों उनको देना पड़ रहा है क्योंकि एक जो अग्नि ऐसा है कारणभूता परमाणु रूपा अग्नि उन्होंने जो स्वीकार किया है मूलभूत अग्नि जिसको कहा जाए वो अग्नि में क्या है दाक नित्य उष्णत्व नित्य है, है प्रकाश और दूसरी वो अग्नि जो कार्यभूता अग्नि है जहाँ पर जो है दाकतवादी अनित लकड़ी चल रहा है नहीं जलेगा तो नहीं। वृद्धा का इसे इनका कहना है उसी प्रकार से दृष्टान्त अग्नि की ज्वलन आदि दृष्टांत हो जो की तृणार्य संयोग जन्य देखने को मिलता है इन साथ उसका पूरा स्वाभाविक स्वरूप को था एक और मानते हो उष्णत्व उस जरूरत्व उसको आप कोई खंडन नहीं करता उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लो तो पूर्व पक्ष यदि अनित्य दृष्टि आदि आप स्वीकार करते हो वही आत्मा का स्वरूप मान लो धर्म मान लो क्यों हमने दृष्टि आदि मानना चाहते हैं नित्यस्य अमूर्तस्य तुम नित्य से अमूर्त से ये विभाग धर्मी कहता है कि आदि अनित धर्म संभव पूर्व पक्ष कहता है धर्मी आप नहीं मान पाओगे धर्मी के अंदर संयोग से जन्य दृष्टि आदि जो अनित को आप न संभवती है ना यदि आप मानते हो नित्य है श्रोतृत्व आत्मा का नित्य होने से वो अमूर्त है अतः वो स्वयं विभाग ऐसी जन्य नहीं है ऐसा यदि आप धर्मी मानोगे आत्मा को फिर उस आत्मा में एक संयोग से जन्य अनित्य दृष्टा आदिवत श्रोतृत्व आदि को नहीं मान सकते गुरुपक्ष कहता है तथा चश्रुदी नहीं दृष्ट दृष्टिर प्रलोकों की जिते इत्या सिद्धांत की दिल्ली क्या करो श्रुति तो कह तो रही है ना नहीं दृष्टुर दृष्टि प्रलोक भी देते इत्यादि के दृष्ट स्पष्ट कार्य नित्य श्रुति तो हमें माननी ही पड़ेगी फिर अनित्य वाला नहीं रहेगा उसमें एवं तरी द्व दृष्टि और पक्षी एवं दृष्टि चक्षुषो अनित दृष्टि नित्याच आत्म माननी पड़ेगी दो दृष्टि है एक तो चक्षु की है वो अनिति दृष्टि है एक आत्मा की है जो की निति दृष्टि है श्रुति इसी प्रकार से श्रुतिविधो होगी एक जो श्रोत जन अनित्या और एक जो आत्म स्वरूप्रुति हो जाएगी मतवि जा, जाए। एक जो है मन के मनन रूपा अनित मंत्रित्व मन, मन, और एक जो आत्म स्वरूपता नित्य मंत्रित्व बुद्धि विद्यातृत्व बुद्धिवृत्ति से अनित्य विज्ञातृत्व और आत्म स्वरूपता एक नित्य विज्ञात सब दो मान्य पड़ेंगे तो पूर्व पक्ष बड़ा घबराए वे बोला तो सिद्धांत मत भाई एवं ये वा यह मानने में ही ये सारी श्रुतियां परस्पर उत्पन्न हो जाती है दो मानो घबराओ मत दो माने से बिगड़ता कुछ नहीं है यहाँ क्यूँकी ये, ये मिथ्या एक सत्य है ना परेशान क्या है एक जो मिथ्या हो जाता है और दूसरा है, दो मानने में कभी कोई तीन आता मान लो है एक सत्य और निर्णन मित्या तभी तो कोई चिंता नहीं अब पूरे और पूरे सौ मान और सौ को भी नित्य मान सब सत्य सत्यमान हो है ना तीन और तीन महाना आपने आत्मा और शास्त्रार्थ आरम्भ किया है जो आपकी पूरी आख्या है की तीन आत्मा बोल रहा है एक जीव है एक ईश्वर एक ब्रह्म है, है तो तीनों को सत्य मानने पर समस्या है तीनों को पारमार्थिक मानने पर समस्या आएगी नो यहाँ है नही जब तीन मानने में हमें यहाँ समस्या तो दो मानने में क्या समस्या होंगी वहाँ एक मिथ्या होगा एक सत्य होगा तथा चो गाय यहाँ पर में, अवधारण अर्थ में तथय एवं श्रुतिर उपन्ना ऐसे मानने पर ही यह श्रुति का उपद होगी ही ऐसा यह दो जगह लेनी पड़ती है दृष्टि दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि इतनी और भी जगह श्रुति है चक्षु आया है ना के नए श्रोता इत्यादि लोग प्रसिद्ध मापा और नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि और चाक्षुष दृष्टि अनित्य है ये बात तो सभी को प्रसिद्ध है अनुभव अनुभव सिद्ध है दोष आ गया तो लोग क्या करते मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है फिर दवा दारू किया कदाप मेरी दृष्टि ठीक हो गयी वापस उत्पन्न हो गयी है उत्पत्ति विनाशाली चाकु दृष्टि के बारे में अनित्यता सर्वानुभव ऐसी लोक प्रसिद्ध आगाम और अपाय इन दोनों से नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि इत्यादि अनुभव चक्षुर प्रसिद्धम इस प्रकार ऐसी चक्षु जन जो दृष्टि की अनित चक्ष दृष्टि के अनित्यत्व जा जो है वह लोक में भी प्रसिद्ध है तथा चाहुमत्यादि नाम आत्म दृष्टिया आदि नित्यत्म प्रसिद्ध उसी प्रकार श्रुतित्व मतित्व इत्यादि जो आत्मा विद्यमान है वह आत्म विद्यमान दृष्टि को नित्य यह अभी प्रसिद्ध ही है लोके वी अभी प्रसिद्ध का है लोक में तो जानते नहीं सुरपुता श्रुति स्वरूप मंत्र कौन जानता है, है? अभी प्रसिद्ध बोल दिया आपने हाँ नित्य चक्ष दृष्टि आदि तो समझ में आता है लोग प्रसिद्ध है नित्य जो आत्मस्वरूप दृष्टि है आत्मस्वरूता जो श्रुति है ये भी प्रसिद्ध है लोग नहीं समझ में आते आप कैसे कह देते हो प्रसिद्ध है? है क्या कहते हैं स्वप्नव्य मया भ्राटा दृष्टि थी मैंने स्वप्न में देखा क्या देखा मेरे आंखें उखाड़ दिए गए थे फिर मैंने अपने भाई को देखा अरे तेरे आंख थे ही नहीं भाई को तुमने देखा किस आंख से फिर तो कोई दूसरी आंख है इसका मतलब अंक तो नष्ट हो गए थे फिर भी आपने मेरे भाई को देख लिया है इसका मतलब वो कोई दूसरी आंख है वो नष्ट होने वाली आंख तो नष्ट हो गई फिर भी आप दूसरी आंख से स्वप्न ने क्या किया वस्तु को देख लिया लोग कहते हैं उध्रत तो चक्षुरा मैं तो उध्रत चक्षु वाला हूँ ऑपरेशन कर दिया चोट छाट हो गया कोई और बीमारी होगी निकाल दिया गया अंक उध्रुत चक्षुवाला हो गया हूँ लेकिन स्वप्न अत्य सपने में आज मैंने अपने भाई को देखा वहा कौन से अंश से देख रहे हो यदि आपका अगर तो जागृति वासना के अनुसार वहां शरीर बनाएगा तो वहां भी अंधा शरीर तो बना लेगा वो अपने आप को अंधा शरीर तो बनाएगा नहीं बनाएगा कि जागृत की वासनाओं को लेकर के सपने निर्माण करते ये सब लोगों के रटंत है यदि ऐसी बात है तो जागृत तो अंधा हो चुका है, है? तो उसका स्वप्न जब देखेगा वो स्वप्न अपने आप को अंधा देख रहा है और फिर भी अपने भाई को भी देख लिया ये कैसा हो है इसका असब कोई अतिरिक्त साक्ष्य रूपा दृष्टि आपको मानना ही होगा ये लोग के इस वचन से भले उस पर शब्दों से नहीं कहते हैं, स्वरभूति मेरी दृष्टि थी ये नहीं बोलता है कोई लेकिन उसके इन वचनों से स्पष्ट पतीत होता है और नित्य साक्ष्योता दृष्टि को स्वीकार करता है था अवगत बाधिर स्वप्नों मंत्रोद्य अवगत जिसने निश्चय कर लिया मैं तो बधिर हूँ बधिर भाव को जाना हुआ व्यक्ति निश्चित है निश्चय कर गया व्यक्ति वह भी कहते हैं मैंने अमुख मंत्र को सुन लिया है और उसका मुझे आज ज्ञान हो गया कैसे सुन लिया जब तुम बाधरी भाव वाले हो और अवगत है वो स्वप्न में भी अपने आप को बद्रवीय रूप से ही अनुभव किया उसके बावजूद भी सुन भी लिया इत्यादि जानकारी होता है, है लोक प्रसिद्धि के लिए तो फिर तो समस्या खड़ी होगी अनित्व दोनों आ गया आत्मा में च प्रसिद्धम दोनों प्रसिद्ध हो गया आत्मा उसी को विपर्य में बाधकता उक्तम उत्ती के द्वारा दृढ़ कर रहे हैं सिद्धांति बोल रहे भी उसी अनवय रूप से जो बताया गया था उसको मुख से कहने जा रहे यदि ये बात को नहीं मानोगे तो क्या होगा यदि अनिता दृष्टि तथा उदृत चक्ष नील पिता न पश्य व्यतिरिक्त मुख से यदि मान लो चक्षु संयोग से जन जो आत्मा अनित दृष्टि है उसी को ही वास्तविक मान के बैठोगे तो वह अनित दृष्टि जब नष्ट हो जाती है तो उसके बाद वाला उद्रुष् स्वप्न में नील पी का अनुभव नहीं करना चाहिए उन आश्चर्य है।, है लोग तो कहते हैं कि जन्मांध अनुभव नहीं करता है जन्मांड भी अनुभव करता है रूपादियों को स्वप्न पूर्व जन्म ही जन्मकालीन वास्ताओं को लेकर कर लेता है और इस जन्म में भी श्रवण के द्वारा उसको ज्ञान तो काफी हो चुका है अरे गुलाब लाल रंग का होता है गुलाब जो है पीले रंग का भी होता है जान लिया है कुछ को सुन चुका है उसी पर उसकी वासनाएं जो है जन्मांतर की जागर होकर स्वप्न में वो देख लेता है भले वो तीसरे है। इसलिए कहते हैं कि भाई चक्षु संयोग जो आत्मा में अनित्य दृष्टि को ही मान लो उसके नाश होने पर उस उदृत चक्षु वाला पुरुष को स्व नील पिताजी दर्शन नहीं होना चाहिए किंतु होता है इसे मानना पड़ेगा नित्य श्रुति है नहीं दृष्ट दृष्टि इत्याद्या चश्रुति अनुपन्ना और दूसरी बात यदि इस बात को स्वीकार नहीं करते हो नहीं दृष्ट दृष्टि इतनी श्रुति भी क्या हो जाएगी अनुपन्न हो जाएगी पशु इत्याद्या चश्रुति ही और भी श्रुतिया है तक चक्षु वो आता व्रम चक्षुपन के रह रहा है कब पुरुष में जिसके द्वारा वह स्वप्न को देख रहा है श्रुतियाँ भी इसमें प्रमाण बनते हैं। स्वप्रांतम जागृदान्च उभ ये नान इत्यादि भी प्रमाण स्वप्रांतम जागृदांच उभ ये नान पश्यती इत्यादि को भी आदि से ले लेना चाहिए दोनों को देखने वाला एक अलग है न दोनों को देख रहा है समझ रहा है सुन रहा है सब कुछ अनुभव कर रहा है वह एक नित्य तो मानना ही होगा जो की इन दोनों एक जागरत में जो स्तूषण विद्यमान चक्षुरारी और स्वप्न शरीरगत जो चुराधी इन दोनों ही चक्षुओं से भिन्न एक चक्षु को मानना ही होगा नित्यात्म दृष्टि भाई दृष्टि का स्पष्ट कर दिया नित्त्म दृष्टि है जो साक्ष्यूदा दृष्टि है श्रुति इत्यादि है वो क्या कर रहे हैं भाई जो अनित्य दृष्टि है अनित्य श्रुति है अनित्य मंत्री मती है अनित है बाह्य दृष्टि अनिधर्मत्ता ग्राहिकाया आतृष्ट है अन्यवादि भ्रांति निमित्त लोकम कहते हैं की लेकिन समस्या है यदि आत्मा में जो दृष्टि नित्य है वह अनित्य प्रतिथि क्यों हो जाता है तो आरोपी ये जो अम करता में अन्युति अन्य श्रुति है वो आरोपित काम इसलिए, आत्मदृष्टि है, नो आत्मित प्रती लोक सर्वा दृष्टि निश्चय करतेशंक्य तब सिंह ग्राणी दृष्टिगत अव ग्राहिकाया नित्य भासते भाषे वो जो अनित्य दृष्टि थी आपकी बाह्य अनिति दृष्टि तब ग्यो आपने क्या कर दिया अपना स्वरूप भाषित कर, कर लिया और क्या मई अनित्यु शरीर का मरने के वाले लोग मई मर गया है ना तो उसी प्रकार ये भी है और ग्राह पिंडगत वर्तुल्वा धर्म ग्राहका भान दर्शना जैसे ग्राही भूतता अग्नि है जो ग्राहिया है जो अग्नि है वो अग्नि का रूप कैसे ग्रहण करते हो आप जैसा पिंड है वैसा है ना? जैसे जैसा पिंड है वैसे वैसा आप अनुभव करोगे जैसे बल वगैरह जैसा जैसा बल है वैसे वैसा आप अनुभव करोगे नहीं आप तोता बना के डाल दिया बल्ब तोता तो दिखेगा हो गोल थोड़ी दिखेगा बनते है ना खिलौने उलोने सब बनते हैं आजकल तो बन बड़े बड़े डिजाइन बनाती दी है छोटे छोटे खिलौने टेप बना देते हैं। गाजर मूली उली सब बनता है बाहर से तो अंगूर का गुच्छा है दिखाएगी नहीं ऐसे हाँ क्या करोगे उसको तो उसी प्रकार अग्नि में भी हो रहा है लकड़ी का जैसा आकार वैसे उजा लेता गोली चल के सीधे जाएगा क्या जिसे मोमबत्ती चलता है भाई जैसा लकड़ी टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा जा और गोल बना करके जब जलाते है देखो गोल चक्र, गोल गोल दिखता है। जैसे दौड़ाएगा वैसे दिखेगा इसलिए कहते हैं यहाँ पर वो सब औपाधिक है सारी बातें अनित्यता जो चीजें वो औपाधिक है इसलिए आत्मदृष्टि तत्व औभाषम तद अनित आत्मदृष्टि के अंदर अनित वाला है या आत्मा ऐसा आपको भाषित होने लगता है वो सारी चीजें है ना भ्रांति निमित्तम लोक सिद्धम ये सब भ्रांति निमित्त ही आत्मा दृष्टि आदि का जो कथन है वो भ्रांति निमित्त के जीवन के अंदर जो हो रहा है ऐसे ही मानना उचित है यथा भ्रमणादि धर्म अलाद आदि आद वस्तु विषय दृष्टि भ्रमति वक्त जैसे देख लो भ्रमणादि धर्म वाला अलाट वस्तु विषय दृष्टि आप देखते हो और गग्नि का गोला घूम रहा है भ्रमति व चक्र अग्नि चक्रांति हो जाती है होता क्या है? उस तार का एक किनारे में थोड़ा सा कपड़ा के गुच्छा बना रखा है उसमें आग लगाया हुआ है। पूरे तार में तो आग है खाली है। इन ऐसा उसको घुमा दिया जाता है लगता है एक अग्नि का चक्र तथा तो श्रुति ध्याय ले लाएती वही थी इसलिए श्रुति उस निर्गुण भ्रम के बारे में जब कहने लगता है तो यही कहते हैं ध्यालायती व न वास्तव न जो है ढीला करने वाला है तस्मार आत तो नो न योगपद्यम आयोगपद्यम वास्ती इसलिए तो नित्य है इस तरह पर योग या अयोग की शंका ही समाप्त हो जाता है तब पूर्व पूर्व पक्षी कह गया ऐसा है की नया काली बड़े बड़े खोपड़ीदार आदमी लोग कैसे गलत बोल बैठे चलो आम आदमी को तो भ्रांति निमित्त लोग कश्य आपने कह दिया युति ठीक है मानता हूँ इन ये नया एक लोग वैशेषिक लोग बड़े बड़े धुरंधर खोपड़ीदार आदमी लोग हैं ये विद्वान लोग और ये ऐसे ऋषि लोग कह दिया ऐसे गुरु पक्षी बोलता है ना कृषि कथम परीक्षा कुछ आराम नैयिक गुरु पक्षी आशंका कर ला तब सिद्धांति का जवाब सी ऋषि भाई ये पहले कटो परिषद विचार हो चुका है न नरे न प्रोक्ता ये सुविज्ञो बहुदा चिंत्य माना नहीं मजिरा पा प्रोक्ता सुना इत्यादि कठोर स्क्री को स्मरण करो ये सब के बस की बात नहीं वेदांत समझना ओरा वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट वेदांत पी एच किए हुए लोग भी जो है ना वेदांत समझे वे हुए नहीं है दूसरा क्या समझे सभी ये जात बात नहीं फसे पड़े सभी जो है ना ये सृष्टि की श्रुतियों को लेकर खिचड़ी में पका रहे हैं उनके अभी तक वो अजातवाद शुद्ध निर्गुण भ्रम को समझ ही नहीं आई अच्छे अच्छे विद्वान लोग देख अजात को ग्रहण ही नहीं कर पाते उसके लिए पूर्ण मोक्षता की जरूरत है ना, पूर्ण वैराग्य पूर्ण विवेक पूर्ण देपत्ति जन जन्मांतर कालीन तपस्या अनेक जन्म संसि जरूरी ही है, है ना उसके बिना जो है वो अजातवाद दिमाग में घुसता नहीं इसलिए अजातवाद को जागरूक कथन संकेत मंद कर देती जगह जगह पर लेकिन मुख्य रूप सीधे ही शब्दों से कहीं नहीं बोलते कि जानते मन मध्यम अधिकारी ज्यादा है सर्वत्र आख्याय के माध्यम से सृष्टि आदि का कथन द्वारा जो लक्षित करने का प्रयास है आवाज में लेकिन उसी में रूढ़ हो जाता है इसी में इससे लक्षित वो ग्रहण नहीं कर पाता यही समस्या गौतम समस्त शम की है हम तो बल्कि कहते हुए वो जानते होंगे इस बात को ये बात नहीं है लेकिन वो तो समझते थे संसार में ये सीढ़िया जरूरत है एक ही सीढ़ी छलहांग मारो दस मंच कैसे मारेगा आदमी को अलग अलग सीढ़ी बनाना जरूरी था इसलिए भगवान खुद भगवान बन गया है नहीं है। वो भी सीढ़ी जरूरी थी ना नास्तिकों की एक सीढ़ी वहां नीचे और ऋषभदेव देव जो अवतार हुआ ही तो जैन संप्रदाय का बीच बोया कैशुल करना यह सब क्या है ये ऋषभ की लीला है वो हरण नामक एक राजा था उस राजा को उन्होंने वो शिक्षा दी और वो शिक्षा को उसने पूरा आडम्बर में जब प्रवाहित कर दिया वही आरहत दर्शन नाम से सुप्रसिद्ध होकर के आज जैन दर्शन नाम से कहा जाता है ऋषभदेव की प्रदत्त है नास्तिकता तो दोनों ही भगवान के अवतारे ऋषभदेव कौन दे भगवान का अवतार बुद्ध कौन दे भगवान के अवतार तो जैन दर्शन भी भगवान ने ही प्रदान किया है बौद्ध दर्शन भी भगवान ने ही प्रदान किया है हृदय वेदांत उसका खंडन करने में लगा हुआ है तो और वो कौन कर रहा है खुद व्यास भगवान कर रहे हैं वो भी वही भगवान है कोई दूसरा ही नहीं और वही उसी परंपरा में नारायण परंपरा में शंकराचार्य होकर के उन्होंने जबरदस्त भाष लिख दिया मजबूत कर दिया अद्वैत को इसे मानना पड़ता है भगवान भी समझ रहे हैं सभी जीव अद्वैतवाद की विशुद्ध अद्वैत अजातवाद की योग्य नहीं है इसे स्वयं अनंत ऋषि और गुरुओं के रूप में आ करके सब जैसे कलयुग धर्म का विस्तार कर ही रहे हैं तो उस प्रकार वहाँ भी किए उन्होंने तो गति क्या है तो विभिन्न दर्शनों का विस्तार हुआ और संत महात्मा बनकर के कल का विस्तार कर रहे हैं तो कोई आपत्ति थोड़ी है तो भगवान का ही अनंत रूप है और युग धर्म की स्थापना करने के लिए सब भी आवश्यक है इस तो इसमें एक द्वेषभाव नहीं करना है उस दृष्टि को बात समस्या खत्म हो गये ठीक है भाई ये भी संप्रदाय जरूरी है क्यों वैसे लोग ज्यादा है इस कल में न जिस तरीके लोग इस कलुग में जैसा जन्म लेते हैं उनके उसी के अनुरूप एक सम्प्रदाय बन जाता है और संप्रदाय बनाने के लिए कुछ भगवान साधु बन जाते हैं तो ठीक ही तो कर रहे हैं अरे लेकिन फिर भी उस सीढ़ी वाले को भी तो कुछ जगह मिला, वो भी तो कुछ आखिर में राम राम ले ही रहा है कुछ तो भजन कर रहा है कुछ ना कुछ तो कर रहा है चाहे वर्णाश्रम धम पालन नहीं कर रहा चलो कोई शिवलिंग का पूजा कर रहा है कोई सालकर पूजा कर रहा है कुछ तो कर रहा है इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में जैसा जीव है वैसे अनेक संप्रदाय बनाया अनेक जो धर्मों को बना दिया अनेक को सारी चीजें बना दिया स्वयं अनेक बन के आ गया और आगे और भी अनेक बन के आते रहेंगे और भी उसको विघटन करते रहेंगे एक कलियुग का काम इसमें होना ही यही है इसलिए वेदांत को समझने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है तो कठोपरिषद में कहा है गीताजी में भी कहा है कश्चित विद्यमान तत्वता इत्यादि इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए इसलिए कथित कर्णाचार्यो ने नहीं समझ पाया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं तो इसलिए कहते हैं बाई अनित्य दृष्टि उपारिवशात तो लोकस्य तार्किकणा च आगम संप्रदाय वर्जित तत्त्या आत्म दृष्टि भ्रांति रूप पन्ना तो बाह अमित दृष्टि आदि उपार्य वशात आत्मा लोग अनित्यता ला रहे है धेरे तार्किक आदि बड़े बुद्धिमान लोग कैसे ला रहे हैं उनके वो लोग इसे ला, ला पाए हैं क्योंकि वे लोग आगम संप्रदाय वर्जित लोग हैं वैदिक संप्रदाय से रहित है वैदिक संप्रदाय क्या है पांच संप्रदाय वैदिक है कोई छठा संप्रदाय वैदिक है नहीं पांच ही है वैदिक में से उसमें से तीन संप्रदाय समय तो लोक के समान है अगण्य है न बराबर है बाकी दो भी विशुद्ध नहीं रह गया कलुषित हो गया आडम्बर घुस गया उनमे भी अलग अलग अलग उसमें भी घुसा दिया संप्रदाय पचास बना करके शुद्ध वैष्णव संप्रदाय और शुद्ध शैव संप्रदाय नहीं रह शुद्ध शैव है ना वो लोग फिर सनातन धर्म धर्मासम धर्म को स्वीकार करने वाले होंगे शुद्ध शैव संप्रदाय। जो आचार्य शंकर के कथन के आधार पर चलने वाले लोग लो वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और वैदिक धर्म को स्वीकार करके सनातन धर्म को स्वीकार करके चलते हैं वैसे जो शैव है वो शुद्ध शैव वही वैदिक शैल संप्रदाय वाले हैं बाकी सब शैल संप्रदाय जितने भी है वे सब अप्रंश है वास्तविक वैदिक शैव संप्रदाय नहीं है इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय ये भी विशुद्ध वैष्णव बहुत ही कम है जो चतुर्वर्ण को स्वीकार करके चलने वाले विशुद्ध वैष्णव संप्रदाय और अद्वैत को स्वीकार करता वैष्णव होनी चाहिए वैदिक संप्रदाय जितने भी है शैवाद्वैत वैष्णवाद्वैत होनी चाहिए और वैष्णव संप्रदाय अद्वैत मानते हैं वर्तमान में जो आप वैष्णव संप्रदाय देख रहे हैं इनमें से कोई वैष्णवाद्वैत को मानने वाला नहीं सैवाद्वित मानने वाले तो हैं, शैवाद्वैत कश्मीर शैवी लोग भी शहवाद माने थे और दक्षिण में जो शिवारि दीपिका नीलकंठ भाष्य जो ब्रह्म सूत्र का है ये भी शैवाद्वैत का ही अपित जो संप्रदाय जिसमें रहे उन्होंने भी क्या किया है शैवाद्वैत को लिखा ब्रह्मसूत्र का नीलकंठ भाष्य उसका कुछ श्रीकंठाचारिखी सर श्रीकंठवाची बोल देते हैं उसको उस पर शिवार दीपकाकर का की करके विशुद्ध शैवाद्व तो सिद्ध किया जो वैदिक चक्रवर्ण वर्णाश्रम वर्ण संप्रदाय के अनुरूप सिद्धांत को स्थापित किया इस तरह से शैवाद्वीत में आज भी क्वचित में जाते हैं लेकिन वैष्णवाद्वित मानने वाले तो न के बराबर हो चुका है ये भी संप्रदाय है शैव संप्रदाय बहुत सारे है इतना ही संप्रदाय संप्रदाय और शाप्त संप्रदाय ये के समान हो चुका है न के बराबर है यही पंचदेव उपासना कहा गया आज जिस संप्रदाय क्योंगे होंगे वह देवता प्रधान देवत बीच में रहता है बाकी देवता तीन दिशाओं में रहेगा चारों दिशाओं में एक आग्न दिशा में आगे गणेश जी आएंगे इधर जो है माता आएंगी इधर विष्णु होगा उधर सूर्य होगा बीच में शिव जी शै संप्रदाय और विशुद्ध वैश्विक संप्रदाय में बीच में विष्णु एक किनारा शिव हो जाएंगे तब ऐसा कोण में शिव जी बैठते हैं बाकी यथावत रहेगा ये जो धर्म पुस्तक है उसमें भी संग्रह किया हुआ है धर्म संग्रह में और निघंटो आपका जो बना हुआ इसकी धर्म निघंटो उसमें भी है और निर्णय सिंधु इसमें भी है अनेकों ग्रंथों में ये सब शय संग्रह में कौन जो था किस दिशा में बैठाना है सब वर्णन किया हुआ है और हम लोगों के यहाँ से जो छक्ति सूर्य ज्ञान विज्ञान मैगजीन छपता था उसमें देखा होगा पीछे में हमने सौर संप्रदाय का फोटो श्लोक वगैरह उदृत करके दिया है कि ये वर्णन आया आएगा श्लोक संख्या वर्षा सौर संप्रदाय वर बीच में सूर्य भगवान है और अलग दिशाओं में शिवजी हैं, माता है विष्णु है गणेश जी है इसलिए वो अपने आप को मान रहे हैं वो शिव विरोधी है शिव जी की तो पूजा नहीं करते जो शैव है कुछ चाहे कट्टर विष्णु जी पूजा ही नहीं करते वो कहा वैदिक संप्रदाय वाले हो वैदिक शिव संप्रदाय वैदिक वैश्विक संप्रदाय में इनका कोई विरोध नहीं पांचों देवताओं को रखना है पांचों का पूजा करना है पंचदे उल्टा हो गया शिव परिवार कर कहा गृहस्थी का धंधा कर दिया शिव परिवार की स्थापना कर देती है कार्तिक वगैरह को बिठा देते हैं ये कौन से संप्रदाय वैदिक सिद्धांत में नहीं है ये अवैध परंपरा है शिव परिवार की पंच की पूजा करना वैदिक संप्रदाय के पंच देव ये पांच देव बताया गया उनमें से जिसको प्रदान करो उसकी संप्रदाय चली इसलिए पांच ही वैदिक सनातन धर्म के वास्तविक संप्रदाय है जिनमें तीन तो लोप के समान है दो ही किंचित जीवित है बाकी जितनी भी है ये सब इन्हीं का ही अपभ्यंश अतए करे तार की गादी क्या है ये आगम संप्रदाय ऐसी वर्जित लोग तब वैदिक संप्रदाय से रहित होने के नाते इनको यथार्थ रहस्य वो जो उत्तम ज्ञान है वो ग्रहण भी कर पाए अति इन्होंने भी कह दिया अनित्य अनित्रांति ऐसे में यदि भ्रांति हो रही है तो वो उचित ही है विचार चल रहा था भाई तार्कि भी आगम संप्रदाय वर्जित होने के कारण है अनित्य आत्मा का दृष्टि मानते हैं आत्म अनित्या दृष्टि देती भ्रांति रूप पन्ना एव ऐसी उनकी भ्रांति जो हो रही है वो उचित ही है जीव ईश्वर परमात्मा भेद कल्पना चेतन निमित्ता एवं जीव ईश्वर और परमात्मा ऐसे जो तो भेद कल्पना लोग कर लेते हैं ये भी भ्रांति निमित्ता है ये भी क्या हैतन निमित्ता भ्रांति निमित्ता है यह भ्रांति निमित्ता की है वास्तव में कुछ भी संभव नहीं ज्ञान नित्य तथा भेद कल्पना निमित्ता जो ज्ञान नित्य है फिर वहाँ वेद की परिकल्पना वो क्रांति माननी पड़ेगी और नित्यानित्य ज्ञानवान जीवेश्वर विचित्र ज्ञान जीवानाम परमात्माश्च एकतम न युक्त्या थी युक्त है नर्था वैसा युक्त भाष से कल्पना कर रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्य जो शास्त्र इत्या स्पष्ट कथा है महात्मा ब्रह्म ऐसा मंत्र है जो की स्पष्ट आनंद में सब दे रहे हैं प्रज्ञानगन इत्यादि आत्मृष्टि का निषेध कर दिया गया है इसलिए तथा भाष्य अस्तना दृष्टि निर्विशेषाया इसलिए यहां वागे ये सब वाणी का ही विलास है आत्मा है आत्मा नहीं है नित्य अनित्य जितने भी है सब वाणी विलास मात्र है नाम विशेष प्रयोग आवंतो वांग मनसी और वेदा जितने भी सब क्या है वाणी और मन के दर परिकल्पित भेद मात्र ही है केवल वाक भेद नाम विशेष है मनोभेद मैं रूप विशेष हो गया ये सारे सारे यत्म है आत्मी एकम भवंती जिस आत्मेखीभूत हो जाते हैं सर्वे एकम वेदमती सारे वेद वेदीभूत हो जाते हैं चीटिका में ये एक सर्व प्रजा ये एक तत्व तत्स्वरूप अतएव निर्विशेषायता विषय वाला वो जो स्वरूप है वह अन्य ही होगा निर्विशेष होगा दृष्टि इत्यादि कल्पना का नाम इत्यादि कल्पना की है और नास्तिक कल्पना शून्यवादियों की है, ना? है। अन्य तो कल्पना इसी प्रकार के अन्यों के अंदर क्या है सावी की कल्पना किया गया है सर्वा भी भ्रांति निमित्त एवं पूर्वे अनुभव वो सारी बातें भ्रांति निमित्त ही है ये जो अस्थ इत्यादि से एक पहले दिखाया आस्तिकवादी का और यावं तो वाग वन और बेहद जो है निर्विशेषाया आस्तिकों का है किसी प्रकार नास्ती है शून्यवादियों का है और कल्पना दिगम्बरों का है जैन और अन्य भी जो भी कोई आत्मा को मम्मी बांस जीवनोक इत्यादि को लेकर ले। अंशांशी भाव हैमात्मा में ऐसे जितने भी लोग मानते हैं सारी मान्यता वास्तव है भ्रांति निमित्त उसको और स्पष्ट करते भाषकर स्वयं कहता है कोई कथ है कोई कथात्मा नहीं है कोई कहता है वो एकम कोई कहता है नाना एकम नाना कोई तो कह रहे आत्मा एकम में बदवी दी है कोई कहता आत्मा अनेक तीन है जैसे यहाँ पे बोला अनेक मतलब तीन हुआ दो दो और दो सौ प्रसानेक है न एक अनेक दो ही तो विशेषता जितने भी सारे के सारे हो गए इसमें कोई कह रहा कोई आत्मा गुण गुणवान है सुख दुख का गुण वाला है वो और कोई नहीं उसमें कोई गुण नहीं है जान आती न जान आती जा। कहता है वो आत्मा जानता है ज्ञान रूप है कहते नहीं वो ज्ञान रूप नहीं है वो कुछ नहीं जानता जड़ है वो अर्थात चेतन है कोई कह रहा है आत्मा को कोई कहता आत्मा जड़ मन का संयोग से आत्मा में चेतन आ जाता है मन जब आता में संयोग करेगा तब आत्मा ज्ञान जब उत्पन्न होता है जब चैतन्य क्रियावत कोई कहते हैं क्रियावान है कोई कहते हैं कोई क्रिया नहीं है फलव कोई कहते आत्मा फलवान भी है अर्थात फल भोगता है वो, और फलवद से कोई संबंध नहीं इसका अफलम भोक्तृत्व भी नहीं है क्रिया अकर्तृ मैंने कोई कहते करता है क्रियावान का मतलब क्या कर्तृत्व अक्रियम फरत मने भोक्तृत्व अनेक्तृत्वी आत्मा सबीज है माया विद्या नहीं है कोई कथ सुख दुख रूप है वो मध्यम अमध्य कोई कद मध्य है परिमाण से कोई कता अमध्य अर्थात को, मध्य, है। को तो से ले ले ना। मध्य से अणुभ दो लेना मध्य से देह परिमाण को लेना, शून्यम सबका करके व्याख्या है, न अन्यत्र कल्पना के बाद, आता आत्मापचित्रिया स्थित शब्दाधन गृह क्षण विज्ञानवादेश अन्य फल दूसरे लोगों तो लो में जाएगा क्योंकि बहुत समय तक आत्मा तो रहता है तो रह तो वो कर नहीं, नहीं, नहीं वो इसलिए फलम को दिया क्षण विज्ञानवादी पुराने लोग का दिया तो क्षणिक वादी पक्ष केवल कर्म दत्वासना आश्रय अभाव पर लोग और आरोपी ये सब लोगों के पक्ष में क्या होता है कर्म उसकी वासना इत्यादि जो वो रह गए नहीं क्योंकि में भाव आता है देह मर गया तो मर गया भी वासना कहीं नहीं नित्यात्वादी राम तो सभी जो नित्यात्वादी लोग कते नहीं वहाँ वासना रहता है कर्म रहता है सब रहता है उसकी वजह से बारह बार जन्म मरण चक्र चलता है दुख कम असुख रूप वैशिषिक आदि के बाद में दुख रूप अर्थात असुख सुरूप क्यूँकी ये जो सुख दुख गुण में अंतर नंस मानते हो है ना ये सुख भी क्या है तो ही है इक्कीस प्रकार के दुख में उन्होंने गिना दिया सारी चीजें शरीर भी है छठ ज्ञान इंद्रिया है छठ विषय हैं छठ प्रकार का ज्ञान है है ना अठारह ये हो गया सुख दुख ये तो हो गया बीस और एक श्री भगवान कुल इक्कीस हो गया ये सब तो गुरु ही है और शर्ण शर्ण जो द्रव्यों के अंतर्गत आ आपका आता भी। वो भी आ, तो भी सा, विन, है इसलिए सुख रूप वैशे का विज्ञान वादे सोप प्रवचित संत उप्रवचित संत सोप्ल उत्पन्न विनाशाली एक धारा है उपप्रवणे विनाश सोप विनाश थी द्वारा ऐसा जो अर्थात उत्पत्ति विनाशशाली जो चित्त का संतति धारा चैतनी की एक धारा चलती क्षण विज्ञान की धारा है उस धारा का नाम आत्मा है नाम वो संसारी ही उसको हे ही मानते हैं है हमें एक क्षण विज्ञान धारा जो चीज है वो प्रवृत्ति विज्ञान धारा भी कहते हैं इससे ऊपर उठकर हमें आलय विज्ञान धारा की ओर जाना चाहिए और आलय विज्ञान धारा स्थायी है, है और असंसारी है और प्रवृति विज्ञान धारा संसारी है कोटी मानते जैसे गंगा जी नीचे जा रही है चल रही नहीं नीचे नीचे जब तो स्थिर नहीं रहता वो भी चलता रहता है लेकिन वह लहर नहीं ऊपर वाले में लहर है तो नीचे की धार को कहते हैं वो आलय विज्ञान ऊपर का लहर को कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान ऊपर वाला संसारी है उधर पुधर होते रहता है नीचे वाला असंसारी